नंबर 22 धर्म है अमृत की खोज धर्म है अमृत की खोज मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक सुनिश्चित है मृत्यु उससे ज्यादा निश्चित और कोई तथ्य नहीं और सब संयोग है हो भी सकता है ना भी हो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 तो सब मंदिर मस्जिद सब गिर जाएंगे इसीलिए तो जिस जैसे उम्र हाथ से खोती है वैसे, वैसे वैसे व्यक्ति को धर्म की चिंता शुरू होती है जैसे जैसे मौत करीब आती है वैसे वैसे आदमी विचार करता है जवानी में आदमी बुलाए रख सकता है मंदिर को तब नशा गहरा होता है जीवन का चढ़ाव पर होती है गति होती जीवन में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 मृत्यु के कारण धर्म की खोज शुरू होती है इसलिए स्वभावतः धर्म की खोज अमृत की होगी और जब तक अमृत का अनुभव हो जाए तब तक मनुष्य भयभीत रहेगा कपता रहेगा तुम कितना ही भुलाओ तुम कितना ही छिपाओ और हमने मौत को छिपाने की बड़ी कोशिश की है इस संबंध में एक बात ख्याल ले लेनी जरूरी है दुनिया में दो तरह की संस्कृतियां हैं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 जैसे कुछ दुख और शोक नहीं हो गया है जैसे कोई उत्सव है भुलाने की व्यवस्था है और इसलिए हम मरघट को बाहर बना देते हैं गांव के मरघट पर भी पश्चिम में पत्थर लगाते हैं तो वहां लिखते हैं यहां फला फना आदमी सो रहा है मरने गया है सो रहा है चिर निद्रा में लीन है।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 खोजते खोजते मृत्यु ही हाथ में लगेगी जिसको तुमने छिपाया है वही हाथ में लगेगा क्योंकि जब तुम बहुत खोजोगे जिसको तुमने दबाया है वह हाथ में लग जाएगा कहीं भी छिपाओ तुम्हें तो पता ही है कि कहां छिपाया है कितना ही भूलो तुम्हें तो पता ही है और जिसको तुमने छिपाया है वो तुम्हारे अचेतन को प्रभावित करता रहेगा एक वैज्ञानिक ने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 खोजने गए थे जीवन हाथ लगी मौत पूरब के लोगों ने काम वासना को छिपा छिपा के सारे चित्त को काम ग्रसित कर दिया है खोजने गए थे ब्रह्मचरी ब्रह्मश् मिला नहीं मिली है बहुत ग्रहित वासना चित्त में 24 घंटे काम की ही धुन बसती रहती है और जब तक कान की धुन बज रही तब तक कबीर की धुन न बचेगी और जब तक काम वासना रोए रोए को घेरे हुए है तब तक कबीर जिस लोक की बात कर रहे हैं वो दसम द्वार न खुलेगा काम वासना पहला द्वार है और पहले ही द्वार पे जो अटका है वो दसवें तक कैसे पहुंचेगा दसवा तो आखिरी द्वार है पहले में ही उलझ गए तो दसवें तक कौन जाएगा लेकिन जितना हमने काम वासना को दबाया उतना हम काम वासना से भर गए और पश्चिम में जितना मृत्यु को दबाया उतनी मृत्यु हाथ में आई मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जो तुम छिपाओगे वो आज नहीं कल प्रकट होगा छिपाना कुछ भी मत जीवन के तथ्यों को सीधा सीधा देख लेना जीवन में जन्म भी तथ्य मृत्यु भी जन्म को भी देखना मृत्यु को भी तब तुम दोनों का अतिक्रमण कर सकोगे भय के कारण जिसको तुम छिपा लोगे वो बार बार तुम्हारे रास्ते में आएगा भय से कभी कोई मुक्त नहीं हुआ है अभय चाहिए रोमारोला ने अपनी एक डायरी में एक बहुत कीमती वचन लिखा है उसने लिखा है मैं एक ही अभय जानता हूं और जिसने अभय सीख लिया उसने सब सीख लिया और वो अभय यह है कि जिंदगी जैसी है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 की बात करते हो दूसरा कान काटने से तुम देख क्यों ना पाओगे नसरुद्दीन ने का उल्लू के पत्ते मेरा चश्मा जो गिर जाए, झक्की के भी तर्क होते उसके तर्क को खंडित नहीं कर सकते कह तो बात पते की रहा है जैसे ही तुम्हारे जीवन में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 और न मृत्यु से मुक्त होने की वासना को सब कुछ बना लेना है ना तो काम सब कुछ है ना मोक्ष दोनों के मध्य अतिक्रमण कर जाना ट्रांसेंडेंस चाहिए कोई कामना ना रह जाए मोक्ष की भी ना रह जाए तभी तुम दोनों के पार हो सकोगे और जैसे कोई दोनों के पार होता है उसके जीवन में यह अनूठी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है जिनकी कबीर चर्चा कर रहे हैं ये घटनाएं है बड़ी अतर्क